गीता तत्वचित प्रवचन पतन का मनोविज्ञान गीता अध्याय गीताध्या श्लोक बायसठ तिरष ध्यात विषयान पुंसंगषपजा संगात् काम काम क्रोधोजाते क्रोधा भवती सोह सम्मोह, सोहामृतिभ्रम स्मृति बुद्धिनाशो बुद्धिनाशा विषयों का चिंतन करते रहने से मनुष्य के मन में उनके प्रति आसक्ति पैदा होती है आसक्ति चाह को जन्म देती है और चाह से क्रोध उत्पन्न होता है क्रोध में क्रोध से चित्त में मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मृति में विभ्रम पैदा हो जाता है स्मृति के लोभ से उचित अनुचित का विचार करने वाली बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नाश से स्वयं मनुष्य का ही नाश हो जाता है पतन अचानक नहीं उसका एक क्रम पिछली चर्चा में हमने देखा कि स्थित प्रज्ञता प्राप्त करने के लिए किस प्रकार विषय रस की निवृत्ति करनी पड़ती है जब तक अंतकरण में भोग सुख का रस विद्यमान है तब तक बुद्धि का विचलन समाप्त नहीं होता साधक को चाहिए कि वह इस रस को पनपने की पनपाने की चेष्टा न करे बल्कि निर्ममता पूर्वक उसे सुखाने का ही प्रयास करे सामान्यतः मन की दुर्बलता के कारण हम मन से भोगों के चिंतन को बड़ा अपराध नहीं मानते हम अपनी बुद्धि से ऐसा तर्क उपस्थित कर देते हैं कि मैं शरीर से तो किसी विषय का भोग करने नहीं जा रहा हूँ यदि मन से उसके चिंतन के द्वारा थोड़ा सा रस ले ही लिया तो उसमें ऐसी कौन सी हानि है इस प्रकार के उठने वाले प्रश्न का समाधान उपरयुक्त विभेद श्लोकों में प्रस्तुत हुआ है जहाँ यह बताया गया है कि ऊपर से निर्दोष प्रतीत होने वाला मन का विषय रस ग्रहण मनुष्य के पूर्णतः नाश का कारण बन सकता है इन श्लोकों के द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि मनुष्य का पतन अचानक नहीं होता एक साधक है वह पूर्वक अपनी साधना में लगा दिखाई देता है सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाता है नियम से अपना उपासना क्रम समाप्त करता है अचानक एक दिन देखा जाता है कि वह पथ हो गया रास्ते में फिसल गया ऊपर से देखने में तो वह यही प्रतीत होगा कि वह हठात गिर पड़ा है पर वस्तुतः उसका पतन अकस्मात नहीं होता पतन का भी एक क्रम है उसका एक मनोविज्ञान है उपर्युक्त श्लोक हमारे समक्ष पतन के इसी क्रम को मनोविज्ञान को रखता है साधक के लिए जैसे आध्यात्म पथ में आगे बढ़ने के सोपानों तो को जानना आवश्यक है वैसे ही बल्कि उससे भी कहीं अधिक नीचे गिरने के कारणों को जानना जरूरी है जिससे वह अपनी रक्षा कर सके दलदल में उगी घास हरितिमा का सुंदर दृश्य हमारे समक्ष रखती है और हमें एक मैदान का आभास कराती है पर यदि हम एक कदम उसमें रखें तो पैर फंस जाता है और उसमें से निकलने की चेष्टा हमें और भी फंसाती जाती है इसी प्रकार मन से भोगों का चिंतन करना हमें उतना हानिप्रद नहीं मालूम होता पर यदि उस पर रोक न लगाई जाए तो अंततोगत्वा बुद्धि हमें विषयों के दलदल में फंसा देती है शंकराचार्य ने अपने विवेक चूड़ामणी ग्रंथ में नीचे गिरती हुई गेंद का उदाहरण देते हुए समझाया है कि यदि हम थोड़ा सा फिसलें और अपने को न बचा सकें तो हमारा उत्तरोत्तर पतन ही होता रहता है वे लिखते हैं लक्ष्यच्युत यद, यद्य यद्य चित्तमीशल बहिर्मुखम संपतेत तत्स्वत ततस्तः प्रमादत प्रच्युतकेली कंदुक सोपान पंक्तौ पति यथातथा जैसे असावधानतावश हाथ से छूटकर सीढ़ियों पर गिरी हुई खेल की गेंद एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर टप्पा खाती हुई नीचे चली जाती है वैसे ही यदि चित्त अपने लक्ष्य ब्रह्म से हटकर थोड़ा सा भी बहिर्मुख हो जाता है तो फिर बराबर नीचे ही की ओर गिरता जाता है